साथियों कहानियों का कारवा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हरिशंकर परसाई की व्यंग कथा भेड़े और भेड़िए एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं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 उसकी जय बोलते हैं तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा महाराज आपके मुखचंद पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं वो सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की युक्ति को अपना बनाकर कहता हो खैर भेड़िए ने कहा तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है हमारा राज्य तो अब गया सियार ने दात निपोर कहा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 और बड़े गिरे मन से कहा चुनाव अब बास आता जा रहा है अब यहां से भागने के सिवा कोई चारा नहीं पर जाए भी कहा, सियार कहा। मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए अरे वहां भी शेर और रीश को तो लेते हैं पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता तो आ, अजायब घर में चले जाइए अरे वहां भी जगह नहीं है ना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया उसने एक आंख बंद की नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक तक आकाश की ओर देखने लगा जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो फिर बोला बस सब समझ में आ गया मालिक अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो भेड़िया चढ़कर बोला कहा की आसमानी बातें करता है अरे हमारी जाति कुल 10 फीसदी है और भेड़े तथा अन्य पशु 90 फीसदी भला वे हमें कहे को चुनेंगे अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है अगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी आप खिन्न मत होइये सरकार एक दिन का समय दीजिए कल तक कोई योजना बन ही जाएगी मगर एक बात है आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा मुसीबत में फंसे भेड़िये ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने तीन सियारों को लेकर आया उनमें से एक को पीले रंग में रंग दिया दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में भेड़िये ने देखा और पूछा ये कौन है बूढ़ा सियार बोला ये भी सियार है सरकार मगर रंगे सियार है आपकी सेवा करेंगे आपके चुनाव का प्रचार करेंगे मगर इनकी बात मानेगा कौन ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है सियार ने भेड़िए का हाथ कर कहा बढ़े भोले हैं सरकार आप अरे मालिक रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं फिर ये तो सियार है और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला पर तिलक लगाया गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के खोस दिए आप पूरे संत हो गए अब भेड़ों की सभा में चलेंगे मगर तीन बातों का ख्याल रखना अपनी हिंसक आँखों को ऊपर मत उठाना हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ी आएंगी सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम कहीं किसी को तोड़ मत खाना भेड़िये ने पूछा लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे ये किस काम आएंगे ये ये बड़े काम के हैं आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे ये पीला वाला सियार ये बड़ा विद्वान है विचारक है कवि भी है और लेखक भी ये नीला सियार पत्रकार है और यह हरा धर्मगुरु बस बस अब चलिए महाराज जरा ठहरो ने बूढ़े सियार को कवि लेखक नेता और विचारक ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं ये तीनों सच्चे नहीं हैं महाराज रंगे हुए हैं अब चलिए देर मत कीजिए और वे चल दिए आगे बूढ़ा सियार था उसके पीछे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 चारों सियार भेड़िये की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िये की जय बोली भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की भेड़ों ने देखा तो वे बोली अरे भागो ये तो भेड़िया है तुरंत बूढ़े सियार ने रोककर कहा भाइयों और बहनों अब भय मत करो भेड़िया राजा संत हो गए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 उनकी याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है सो झुका ही हुआ है। परंतु अब विशेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे आज सवेली की ही बात है की एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाओ में कांटा लग गया तो भेड़िया संत ने उसे अपने दांतों से निकाला दांतों से पर जब वो बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है उसके दान की घोषणा उन्होंने आज सवेरे ही की अब तो वो सर्वस्व त्याग चुके हैं अब आप उनसे भय मत करें उन्हें अपना भाई समझे बोलो सब मिलकर संत भेड़िया की जय भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गटक जाते बूढ़ा सिया फिर बोला भाइयों और बहनों मैं भेड़िया संत से अपने मुखार बिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता पर प्रेम वश उनका हृदय भर आया है वो गदगद हो गए हैं और भावा तिरेक ऐसी उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है वे बोल नहीं सकते पर आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए आप इन्हें न पहचान पाए होंगे पहचाने भी कैसे ये इस लोक के जीव तो है नहीं ये तो स्वर्ग लोक के देवता हैं, जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतारे है ये पीले वाले विचारक है कवि है लेखक है नीले नेता है और स्वर्ग के पत्रकार है और हरे वाले धर्म गुरु है अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ तो कवि जी पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता नहीं था हुआ हुआ चिल्ला दिया शेष सियार भी हुआ हुआ करके बोल पड़े बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना कर दिया और चतुराई से बात को यूँ कहकर संभाला वही कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते हैं अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वो कवि का, का उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया हे भेड़िया जी महाराज आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्व शक्तिमान है प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है सांझ को उषा आपका मुख चूमती है पवन आप पर पंखा करता है और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है हे विराट आपके चरणों में इस शुद्र का प्रणाम है फिर नीले रंग के सियार ने कहा निर्मलों की रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है निर्मल है अपनी रक्षा नहीं कर सकती भेड़िए बलवान है इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप सब एक ही जाति के हो तुम भेड़ हो वो भेड़िया कितना कम अंतर है हर बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है की वह भेड़ो को खाता है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 उपदेश दिया जो यहाँ त्याग करेगा वो उस लोक में पाएगा जो यहाँ दुख भोगेगा वो वहां सुख पाएगा जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहां राजा बनेगा जो यहाँ वोट देगा वो वहा वोट पाएगा इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो वेदानी है परोपकारी है संत है मैं उनको प्रणाम करता हूँ ये कथा एक भेड़िये की नहीं है सब भेड़ियों की है सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िये से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़िये को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून ये बनाया हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसीलिए आधी भेड़ दी जाए तो श्रोताओ सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई की व्यंग कथा भेड़े और भेड़िये आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें यूट्यूब और फेसबुक पर कार्यक्रम के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे ताकि आप हमसे वहाँ भी जुड़े रह सके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 आपकी एक छोटी सी भी सहयोग राशि हमें काफी बल देगी सहयोग के लिए लिंक और विवरण कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं तो सुनते रहिए सहकार रेडियो अगले हफ्ते ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी पवन को नमस्कार